उसका नाम परार्थ है परार्थ को दुगुना करने से जो काल संख्या होती है वही प्राकृत प्रलय का समय है उस समय संपूर्ण दृश्य जगत अपने कारणभूत अव्यक्त में लीन हो जाता है मनुष्य का निमेश पलक गिरने का काल मात्रा कहलाता है क्योंकि एक मात्रा वाले अक्षर के उच्चारण में जितना समय लगता है उतना ही निवेश में भी लगता है पंदरह निवेशों की एक कास्था और तीस कास्था की एक कला होती है पंदरह कला एक नाड़ी का प्रमाड है सारे बारव पल ताबे के बने हुए जल के पात्र से नाड़ी का ज्ञान होता है उसे पात्र में चार अंगुली लंबी चार मासे की सुहण में शालका से छिद्र किया जाता है उस छिद्र को ऊपर करके जल में ढुवो देने पर जितनी देर में वह पात्र भर जाए वही एक नाड़ी का समय है मगदशी माफ से वह पात्र जलप्स्त कहलाता है दो नाड़ी का एक 30 मुहूर्त का एक दिन रात और 30 दिन रात का एक मास होता है 12 मास का एक वर्ष होता है देवलोक में यही एक रात दिन कहलाता है ऐसे 360 वर्षों का देवताओं का एक वर्ष होता है 12000 दिव्य वर्षों का एक बताया गया है 1000 चतुयुग को ब्रह्मा का एक दिन कहते हैं यही एक कल्प कहलाता है द्विजवरों उस एक कल्प में 14 मनु बीत जाते हैं उसके अंत में जो प्रलय होता है उसको ब्रह्म या नैमित्तिक प्रलय कहते हैं अब मैं उस भयंकर स्वरूप का वर्णन करता हूं इसके बाद प्राकृत प्रलय का वर्णन करूंगा एक सहस्त्र चतुयुग बीतने पर यह भूतल प्रायः हो जाता है उस समय 100 वर्ष तक अत्यंत घोर अनावृष्टि होती है वर्षा का अत्यंत अभाव हो जाता है मुनिवरों उस अनावृष्टि के कारण अल्प शक्ति वाले अनेका अनेक पार्थिव जीव अत्यंत पीड़ित होने से नष्ट हो जाते हैं तदंतर रुद्र रूपधारी अविनाशी भगवान विष्णु जगत का संहार करने के लिए संपूर्ण प्रजा को अपने में लीन कर लेने का यत्न करते हैं मुनिवरों उस समय भगवान विष्णु सूर्य की सातों किरणों से स्थित होकर पृथ्वी का संपूर्ण जल सोख लेते हैं संपूर्ण प्राणियों और पृथ्वी में स्थित समस्त जल को सोखकर वे समूची वसुधा को सुखा डालते हैं समुद्र नदी पर्वतीय नदी झरने तथा पातालो में जो जल होता है वह सब वे सुखा देते हैं तत्पश्चात के प्रभाव से और सब जगह के जल का शोषण करने की परिपुष्टि हुई वे सूर्य की सात रश्मियां सात सूर्यों के रूप में प्रकट होती हैं उस समय ऊपर नीचे सब ओर जहां जलमान होकर वे सातों सूर्य पाताल लोक सहित संपूर्ण त्रिलोकी को जला डालते हैं उन तेजस्वी सूर्यों की किरणों से जलती हुई त्रिलोकी पर्वत नदी और समुद्र आदि के सहित निर्स हो जाती है तीनों लोगों के जल और वृक्ष दग्ध हो जाने के कारण यह पृथ्वी कछुए की पीठ के भांति दिखाई देती है तदंतर भूत सर्ग का संहार करने वाले कालनाथ निरुद्र रूपधारी श्री हरि शेषनाग के श्वास जनित ताप से नीचे के समस्त पातालो को जलाना आरंभ करते हैं सातों पातालो को भस्म कर डालने के पश्चात वह प्रचंड अग्नि भूमि पर पहुंचकर संपूर्ण भूमंडल को भी भस्म कर डालती है फिर भूवर लोक और स्वर्ग लोक को जलाकर ज्वाला मालाओं के समान आवर्त के रूप में वह दारुण अग्नि सब ओर चक्कर लगाने लगती है उस समय प्रचंड लपेटों से घिरी हुई यह सारी त्र लोकी जलते हुए कड़ा से प्रतीत होती है तत्पश्यात, भोवर लोग और स्वर्ग लोग के निवासी अत्यन्त ताप से संतप्त एवंग छीडशक्ति होकर कहीं रहने के लिए स्थान नव होने से महर लोग में चले जाते हैं वहां के लोग भी उस महान ताप से तप्त हो वहां से हटकर जनलोक में प्रवेश करते हैं मुनिवरों इसके बाद रुद्र रूपधारी श्री जनार्दन संपूर्ण जगत को दग्ध करके अपने मुख के निसास से मेघों को प्रकट करते हैं उस समय आकाश में घोर समरतक मेघ उमड़ आते हैं जो बड़े-बड़े गजरादों के समान प्रतीत होते हैं वे बिजली की गड़गड़ाहट के साथ भयंकर गर्जना करते हैं उनका आकार विशाल होता है अपनी विकट गर्जना से वे संपूर्ण आकाश को व्याप्त कर लेते हैं और मूसलाधार पानी वर्षा कर त्रिलोकी के भीतर हिले हुए उस अत्यंत भयंकर अग्नि को पूर्ण रूप से बुझा देते हैं रथ की धूरी के समान स्थोल धाराओं की वर्षा करते हुए संपूर्ण जगत को जल से आपलावित कर देते हैं संपूर्ण भूलोक को जन्मग्नि करने के पश्चात वे भोर लोक को भी डुबो देते हैं उस समय संसार में सब ओर अंधकार छा जाता है चर और अचर सब नष्ट हो जाते हैं उस अवस्था में वे महान संवर्तक मेघ 100 वर्षों से अधिक काल तक वर्षा करते रहते हैं द्विजवरों जब सारा जल सप्तर्षियों के स्थान तक पहुंचकर स्थिर होता है उस समय संपूर्ण त्रिलोकी एकारणाओं मग्न हो जाती है तत्ंतर भगवान विष्णु के निश्वास से प्रकट हुई वायु उन मेघों को छिन्न कर देती है और 100 वर्षों से अधिक काल तक बहती रहती है फिर विश्व के कारण अन आदि अचिंत्य और सर्वभूत में भूत भवन भगवान संपूर्ण वायु को पीकर एक कारणों के जल में शेषनाग की सैया पर आसीन होते हैं वे आदि कर्ता भगवान श्री हरि ब्रह्मा जी का रूप धारण करके शयन करते हैं उस समय जनलोक के सनकादि सिद्ध उनकी स्तुति करते हैं और ब्रह्मलोक के मुमुक्षु उनका चिंतन करते रहते हैं वे परमेश्वर अपनी मायामयी दिव्य योग निद्रा का आश्रय ले अपने ही वसुदेव नामक स्वरूप का चिंतन करते हैं विप्रवरों यह नैमित्तिक नाम का प्रलय है इसमें निमित्त यही है कि उस समय ब्रह्म रूपधारी श्री हरि शयन करते हैं जब तक सर्व आत्मा श्री हरि जागते हैं tab tak sara jagat sachet rehta hai jab ve maya mai shaiya par shayan karte hain us samay sara jagat bilin ho jata hai brahma ji ka jo sahasra chaturyug ka din hota hai mein, shayan karne par unki utni hi badi raatri hoti hai ratri ke baad jaagne par brahm roop dhari ajnma shri vishnu punah shristi karte hain yah baat main pehle batla chuka hoon yah kalp ka sanghar अंतर प्रलय अथवा नियमितिक प्रलय कहा गया अब प्राकृत प्रलय का वर्णन सुनो अनावृष्ट और अग्नि आदि के द्वारा जब सब प्राणियों का संहार हो जाता है और संपूर्ण लोक तथा समस्त पाताल नष्ट हो जाते हैं उस समय भगवान विष्णु की इच्छा से प्राकृत प्रलय का अवसर उत्पन्न होने पर महा तत्व से लेकर विशेष पर्यंत संपूर्ण विकारों का क्षय हो जाता है पहले भूमि के गंध आदि गुणों को जल अपने में लीन कर लेता है गंध नष्ट हो जाने से पृथ्वी का लय हो जाता है गंध तन्मात्रा का नाश हो जाने के कारण सारी पृथ्वी जल रूप में प्रणत हो जाती है फिर तो जल बड़े वेग से घोर शब्द करते हुए बढ़ने लगता है और संपूर्ण जगत को व्याप्त कर लेता है वह कहीं तो स्थिर रहता है और कहीं वेग से बहता है इस प्रकार संपूर्ण लोक सब ओर से तरंगमालाओं से युक्त जलराशि द्वारा व्याप्त हो जाते हैं तत्पश्चात जल के गुण रस को तेज पी लेता है रस्तन मात्रा का नाश होने से जल अत्यंत तप्त होकर सूख जाता है रस का अपहरण होने से संपूर्ण जल शरूप हो जाता है इस प्रकार जब तेज से आवृत होकर जल अग्नि की सी अवस्था में पहुंच जाता है तब अग्नि तत्व सब ओर फैलकर उस जल को सोख लेता है उस समय संपूर्ण जगत में धीरे-धीरे आग की लपटें फैल जाती हैं जब सारा जगत ऊपर नीचे और इधर-उधर अग्नि की ज्वालाओं से व्याप्त हो जाता है तब अग्नि के प्रकाशक गुण रूप को वायु तत्व अपने में लीन कर लेता है सबके कारण स्वरूप वायु में जब अग्नि का प्रकाशक तत्व रूप विलीन हो जाता है तब रूप तन्मात्रा के नष्ट हो जाने से अग्नि तत्व रूपहीन हो स्वयं ही शांत हो जाता है फिर वायु प्रचन्न गति से चलने लगती है